राजयोग अष्टम अध्याय संक्षेप में राजयोग यह निम्नांश कुर्म पुराण के एकादश अध्याय से मुक्त अनुदित राजयोग का संक्षिप्त विवरण है योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है तब सत्व बुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है योग से ज्ञान लाभ होता है ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक है जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान हैं ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होता है जो लोग प्रतिदिन एक बार दो बार तीन बार या सारे समय महायोग का अभ्यास करते हैं उन्हें देवता समझना चाहिए योग दो प्रकार के हैं जैसे अभाव योग और महायोग जब शून्य तथा सब प्रकार के गुण से रहित रूप से अपना चिंतन किया जाता है तब उसे अभाव योग कहते हैं और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है उसे महायोग कहते हैं योगी इनमें से प्रत्येक के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं वे सब योग इस उत्तम महायोग के जिसमें योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं साथ एक श्रेणी में शामिल नहीं हो सकते यह सारे योगों में श्रेष्ठ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये राजयोग के विभिन्न अंग या तोपान है यम का अर्थ है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इस यम से चित्त शुद्धि होती है शरीर मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हें क्लेश न देना या अहिंसा कहलाता है अहिंसा से बढ़कर और धर्म नहीं मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है सत्य के द्वारा हम कर्म फल के भागी होते हैं सत्य से सब कुछ मिलता है सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं चोरी से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है अस्त्येय तन मन वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण न करने को अपरिग्रह कहते हैं अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है लेने वाला हीन हो जाता है वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बद्ध एवं आसक्त हो जाता है निम्नलिखित साधन भी योग में सफलता के लिए सहायक है और वे हैं नियम अर्थात नियमित अभ्यास और व्रत प्रतिपालन तप स्वाध्याय संतोष शौच और ईश्वर परिधान इन्हें नियम कहते हैं व्रतों व्रतोपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को सत्व शुद्धि कर स्वाध्याय कहते हैं मंत्र जपने के लिए तीन प्रकार के नियम हैं वाचिक उपांशु और मानस वाचिक से उपांशु जब श्रेष्ठ है और उपांशु से मानस जप जो जब इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते हैं उसे वाचिक जप कहते हैं जिस जप में ओठों का स्पंदन मात्र होता है पर पास वाले कोई मनुष्य सुन नहीं सकता उसे उपांशु कहते हैं और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है ऋषियों ने कहा है सोच दो प्रकार के हैं बाह्य और आभ्यंतर मिट्टी जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य सोच कहलाता है जैसे स्नान आदि सत्य एवं अन्य धर्मों के पालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक है केवल भीतर पवित्र रहकर बाहर अशुचि रहने से शौच पूरा नहीं हुआ जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान करना संभव न हो तब आभ्यंतर शौच का अवलंबन ही श्रेयस्कर है पर यह दोनों शौच हुआ हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता ईश्वर की स्तुति स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ईश्वर परिधान है